मन से प्रतिष्ठि मनज में से प्रतिष्ठित आई जाते अवतु अवतु अवतु ओम सख्यम वैश्या तस्वता अब अब अध्याय प्रथम तो खंड के मंत्र को प्रति चार चल रहा था मंत्र था ये ब्रह्मा ये स इंद्र प्रजापति ये सर्वे देवा इत्यादि कहा था तो उसी का यहाँ पर अवह करना चाहते हैं पूर्व में जो कहा गया था कि जो ये स इंद्र के पहले है प्रज्ञान से नाम अधिक भगवंती ऐसा पद है सबके साथ प्रज्ञान का नाम होते हैं ऐसा कहा था प्रज्ञान शब्द का यहां दो लेकर के चलना चाहते हैं ये शोधित तोम पदार्थ भी प्रज्ञान शब्द से कहा जाता है और शोधित तत्पदार्थ भी प्रज्ञान शब से कहा जाता है इसको लेकर के टीका में विशेष बोलना चाहते हैं प्रत्यस्तमिता के आज है तो प्रत्यस्तमिता सर्वोपाधि विशेषम इत्यादि कहा ऐसे प्रज्ञान होता होगा वो ब्रह्म है ऐसा कहा था वो प्रत्यक्ष में दशा से इस प्रत्यगात्मा को भी लिया जा सकता है और उस परब्रह्म को भी लिया जा सकता है क्या उपाधि भेद से रहित करने पर सभी उ हो जाता है दोनों में हो जाता है प्रज्ञान ब्रह्म का अर्थ प्रज्ञान का अर्थ ब्रह्म प्रत्यगात्मा को लेकर भी होता ब्रह्म को तो हो ही होता ही यही कहा ये कहा अस्मिन पक्षे ब्रह्म शब्देना प्रत्यगापूर्ण निर्विशेषत्वादिकम सामान समर्थते है यहां प्रज्ञानम ब्रह्म आया हुआ है प्रज्ञानम ब्रह्म इसमें आया इसमें कहना चाहते इस पक्ष में मैं पहले पक्ष में पहले है मंत्र में ब्रह्म ये इंद्र ये रुद्र इत्यादि इत्यादि वो पहले वाला पक्ष है मैंने ये शोधित पुम पदार्थ को लेकर बोलना चाहते हैं तो प्रज्ञान ब्रह्म में जो आया हुआ ब्रह्म शब्द से क्या अर्थ लेना मैंने शोधित पदार्थ को यदि प्रज्ञान शब्द से लेंगे तो ब्रह्म शब्द से क्या अर्थ लेना चाहते हैं ये कहते हैं अस्मिन पक्ष ब्रह्म शब्द लेना प्रत्येगात्मक और निर्विशेषत्व आदि ब्रह्म शब्द के द्वारा प्रत्येकात्मक ऐसा निर्विशेष है ये सिद्ध करना या ब्रह्म का अर्थ परमात्मा नहीं लेना ऐसा इंद्र ऐसा रुद्र ऐसा प्रजापति इत्यादि में आया हुआ था उसको लेकर के जब चलते हैं तब प्रत्येगात्मा लेंगे हाँ प्रज्ञान शब्द का परिस्थिति में ब्रह्म का अर्थ क्या करना प्रत्येगात्मा में निर्विशेषत्व तो सिद्ध करेगा निर्विशेष है ब्रह्म का अर्थ निर्विशेष इतना होगा अस्मिन पक्षे ब्रह्म शब्दात्मक निर्विशेषत्वाधिकम एवं समान अधिकार समर्थ रहे ब्रह्मश् का प्रज्ञान ब्रह्म समान होगा निर्विशेषत्व अर्थ बताता हुआ समान अधिकार होगा ये प्रत्येगात्म कैसा है निर्विशेष इतना अर्थ बताएगा ब्रह्म का अर्थ निर्विशेष क्या एगा एक ग्यारह बारह की टिकुण कहा सामान्य अर्थ प्रज्ञान ब्रह्म यदि आनंद प्रज्ञानम ब्रह्म में दो पद है तो प्रज्ञान शब्द का अर्थ शोधित पदार्थ जब लेंगे तो फिर वो ब्रह्म शब्द करें का अर्थ क्या करेंगे कहा निर्विशेष निर्विशेष निर्विशेष है प्रज्ञान कैसा निर्विशेष यहादि उपाधि स्वागत करते हैं तो निर्विशेष हो जाता है तो ये प्रज्ञान जो है वह निर्विशेष ब्रह्म है या पताएगा एक का का बारे में कहा अर्थक्य बार में कहा समर्प्यते पाठातरम कहीं या तो समर्थ्यते है कहीं क्या समर्प्यते समर्पित किया जाता है ये भी अर्थ होता है कहा ब्रह्मशब्द्यार्विशेषवादिक तो प्रज्ञान ब्रह्म है तो ब्रह्मशब्द का अर्थ भी वही होता है निर्विशेष से ही अर्थ होता है ब्रह्म का अर्थ क्यों विशेष में ब्रह्मशब्द का प्रयोग नहीं होता है यही अर्थकार ब्रह्मशब्द्या निर्विशेष्वाद को मिल जाता है तो ये अव आएगा क्योंकि ब्रह्म शब्द से ही व्युत्पात्य मानस है जब ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति ढूंढते हैं ब्रह्म शब्द कैसे बनता है ब्रह्मी वृद्धोदादि से ब्रह्मशब्द बनता है यही होता है ब्रह्म शब्द से ही व्युत्पाद्य मानस्य नित्य शुद्धत्वादियों अर्थात नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वज्ञ सिद्ध हो जाता है ब्रह्मशब्द का जब व्युत्पत्तिगे ब्रीही वृद्धौ धातु से मन प्रत्यय देखेंगे तो ये अर्थ आएगा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव ऐसा अर्थ आएगा ये अर्थ अर्थ एक ब्रह्म शब्द से ही व्युत्पाद्य मानस्य व्युत्पाद्यवान व्युत्पत्ति युक्त जो ब्रह्म शब्द होगा नित्य शुद्ध प्लांध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वज्ञ अर्थ प्रति होते हैं ब्रह्म शब्द का तेरे पद करते हैं व्यक्तपति मानस अवयव सत्या पर्याच्य मानस शब्द का अर्थ कभी अवय शक्ति से होता है कभी समुदाय शक्ति से अर्थ का ज्ञान करते हैं जैसे पाचका आदि शब्द में अवैव शक्ति से आते हैं पचधातु होता है ऋबूल प्रत्यय होता है पचधातु तो का अर्थ पाप ढूमल का अर्थ करता पापकर्ता को पाचक बोलते हैं पच का अर्थ मिलिया ढूंबूल का मिलिया वो अवय शक्ति कभी कभी अवयव शक्ति को छोड़ करके समुदाय शक्ति से अर्थ निकालना पड़ता है जैसे गो शब्द आता है गो ऐसा अर्थ आएगा गमे डो सूत्र हो रहा है तो गम धातु से दो प्रत्यय करेंगे गो बनता है अर्थ आएगा चलने वाली को सब गो का अवैध के लेंगे तो गम धातु का अर्थ गमन दो का करता गमन करता को बोलना है गो तो सारे, सारे के सारे गो होने लग हैं मनुष्य आदि में किन्तु अवैध शक्ति छोड़ करके समुदाय शक्ति से जो गो बनने के बाद एक विशेष उपाय पिंड में उसका अर्थ निहित कर देता है रूढ़ देते रूढ़ होता है जब अवैध शक्ति से अर्थ लेकर हैं यौगिक बोलते हैं और समुदाय शक्ति से अर्थ लेते समय रूढ़ बोलते हैं शब्द को ये कर्थ आते हैं ब्रह्म शब्द जो अवैध शक्ति से वर्धमान होगा उस स्थिति में नित्य शुद्धत्वादी अर्थ प्रतीत होता है क्यों बृहमत धातु और अर्थानुभ यदि शारीरिक अभाव से उपलब्ध ब्रह्म सूत्र में अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जो सूत्र आया उसमें ब्रह्म पद का अर्थ किया है भाष्यकार ने किया है कि ब्रिमते धातुर अर्थ अनुवाद ब्रह धातु का था अर्थ यहां अनुगम होता है अतः वह अर्थात ब्रह्म जिज्ञास ब्रह्म पत्र ऐसा कहा है ब्रह्मत धातुर अर्थानुवाद ब्रह्म भाष्य की पंक्ति है अनुकूल होता है कहा है वहां ये शारीरिक भाष्य उत्तर शारीरिक भाष्य ब्रह्मशूत्र भाष्य में कहा है न तो प्रत्येक प्रत्य ब्रह्म ऐक्यक्य में उसे रहे यहां प्रज्ञान ब्रह्म के द्वारा ये जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य के विधान की आवश्यकता नहीं ऐक्य नहीं करता है यहां पर जब प्रज्ञानम से के अर्थ शोधित पदार्थ लेंगे तो, तो ब्रह्म पद का अर्थ होगा निर्विशेष इतना अर्थ आएगा और प्रज्ञानम शबश के द्वारा ब्रह्म लेंगे तो क्या अर्थ आएगा आधिकारिक न तो प्रत्येक ब्रह्म और ऐक्यम अन्य वाक्य ने चलिए प्रज्ञान ब्रह्म द्वारा इस प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म के ऐक्य का विधान नहीं करता क्यों तो नहीं करता तो आगे बोलते हैं क्यों आत्मा वीदम एक अग्र एवं आसीत ऐसा शुरू में ही था आत्मा ही एक ही था वह तो ब्रह्म का प्रकरण नहीं है आत्मा वी इदम एक, एक एव अग्रे आसित आत्मा अद्वित होता आत्मा को अदित्तीय रूप से ही उपक्रम किया आरंभ किया ये आत्मा हमारे प्रत्येगात्मा अकेला है ऐसा कहा था आत्मा को ही कहा था वहां और ब्रह्म पदार्थ अनुपना चाहिए और ब्रह्मपद का अर्थ का उपक्रम है ही नहीं ब्रह्म शब्द था ही नहीं शुरू को बात क्या वहां आत्मा भाई इधम एक अग्र आशीत इत्यादि में ब्रह्म शब्द है भी इसलिए यहां ब्रह्म और प्रत्येगात्मा तो ऐक्य नहीं करता प्रज्ञानम ब्रह्म ये बोलते हैं आत्मा शब्द उपक्रम था यहां आत्मा में ही घट जाएगा ये कह रहे हैं चौदह नंबर की टिप्पणी बृहतेर्थ के ऊपर संकोच प्रकरण उपपदाभावे वृद्धि कर लो बृहतीर्धातु निरंप्रश तो, महत्वपूर्ण अरे देखो संकोच करने वाला कोई प्रकरण आ जाए तब तो संकोचित अर्थ करना पड़ता है बड़ा माने कुछ इससे बड़ा उससे बड़ा नहीं ऐसा अर्थ करना पड़ता है संकोच प्रकरण हो अथवा उपपद कोई हो उस स्थिति में माने जो बड़ा बोला जाता है महत्व तो साथ ही महत्व तो दिखाया जाता है संकोच करने वाला प्रकरण हो कोई अथवा उपद हो किंतु दोनों जब नहीं है यार ब्रह्म शब्द में स्थिति में संकोच प्रकरण भी नहीं उपपद भी नहीं दोनों के अभाव होने पर वृद्धि कर्मो ब्रीहति धातु वृद्धि ब्रि, क्रिया वाला जो वृद्धो धातु है कर्म क्रिया वृद्धि क्रिया वाला जो ब्रह्म वृद्ध धातु निरंकुश महत्व बोधि वो तो धातु निरंकुश महत्व का बोध तो करता है साय महत्व तो नहीं निरंक्षय महत्व तो बताने वाला होता है धातु अगर संकोच प्रकरण संकोच करने वाला कोई प्रकरण हो अथवा ऊपर आ जाए तब तो छोटा अर्थ होगा उसका सातिशय होगा नहीं दोनों न होने पर अतिशय महत्व होता है धातु का उसका अर्थ आएगा अवचेद त्रय तो शून्य सिद्ध है इससे शोता की देश काल वस्तु परिच्छेद के घेरे से बाहर हो जाएगा तीनों अवच्छेद से बाहर सिद्ध हो जाएगा ब्रह्म करने का बना है इसलिए नित्य पद से तत्परत् नित्य पद का अर्थ यही होता है ब्रह्म माने नित्य शुद्ध गुप्त गुप्त स्वभाव को ब्रह्म बोलते हैं तो नित्य पद का अर्थ होता है अवचेद तय तो शून्य देशकाल वस्तु परिच्छेद तीनों से रहित सर्वत्र इसको कहते हैं ब्रह्मा। दोष भविष्यवादि अभाव है ना और उसमें दोष है नहीं इसलिए क्या होगा शुद्ध भी हो शुद्ध हो, हो गया शुद्ध है नित्य हो गया शुद्ध हो गया और अजड़ न बुद्धत्वाद जड़ नहीं है तो बुद्ध है तो क्या स्वरूप है ब्रह्मा? यह शुद्ध हो जाएगा अविद्यादि अपरतंत्र है मुक्तत्वाद अविद्या आदि के अधीन नहीं है वो इसलिए मुक्त भी है वो ब्रह्म यह आएगा मुक्तत्वाद कुितवृत ज्ञान शक्ति तय सर्वज्ञता की सिद्ध है कहीं भी उसके व्यावृत ज्ञान नहीं होता किसी भी ज्ञान पृथक नहीं होता सर्वज्ञ वो? इसलिए सर्वज्ञ सिद्ध हो जाता है धातु इस तरह से ब्रम्द धातु का अर्थ इसमें घट जाता है माने नित्य सिद्ध बुप्त गुप्त सर्वज्ञ सिद्ध हो जाता है इसलिए ब्रह्मशब्द्याद सिद्धि इसलिए ब्रह्मशब्द में यह अर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सिद्ध हो जाता है कहा नित्यत्व आदि शून्य निरंकुश महत्व आएगा जिसमें नहीं है नित्य नहीं शुद्धत्व नित्यत्व नहीं शुद्धत्व नहीं बुद्धत्व नहीं भुक्तत्व नहीं सर्वज्ञ नहीं ऐसे में निरंकुश महत्व नहीं होगा शादी से महत्व तो हो सकता है निरंकुश महत्व नहीं होता नित्यत्व आदि शून्य जिसमें नित्यत्व शुद्धत्व बुद्धत्व मुक्तत्व धर्म न हो ऐसे में निरंकुश महत्व युवा तथा च पदशक्ति देव उत्ता को ब्रह्मश् पदशक्ति जैसे सुनाई पड़ा, सुना पड़ा तो निरन, निरन है ब्रह्म सुनाई पड़ा है पदशक्ति है उसके द्वारा सिद्ध हो गया निरति है निरंकुशत्व कैसा है उसमें निरतिशयत्व निरंकुशत्व है सातिशय निरंकुश नहीं है सातिश नहीं है निरतिशय निरंकुशत्व है ऐसे सिद्ध होता है ब्रह्म पदा उपपदम परिच्छ विशेष पदम अभी संकोचकम कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है उप आ जाए कोई अथवा ना विशेष पद आ जाए कोई परिचिन्न वाला विशेष कोई पद आ जाए उस स्थिति में संकोच करना पड़ता है निर्तिष का अर्थ सं करना पड़ता है ये वृद्धि कर्मणा वृत्ति क्रिया का शेयर क्या वृत्ति कर्मण कहा था वृद्धि कर्म गृह धातु कहा था उसका अर्थ वृद्धि क्रिया वाला जो धातु है कहा नित्य पद से स्वार्थे स्वाथे तात्पर्यत्व कहा नित्यपद में वो तो ब्रह्मपरत्व तो क्या है स्वार्थ में तात्पर्य बताने वाला है अत्री बृहमती अर्थ नृत्य अर्थ तर्थ उत्पादक भेदित बृहमति धातु वृत्त धातु से ब्रह्म बनना है उसका अर्थ यही होता है निर्देश महत्व ही उसका अर्थ है तत्त उपादक वो वो अर्थ है नित्य शुद्धत्व बुद्धत्व मुक्तत्व सर्वज्ञत्व ये अर्थ उत्पादक होता है धार्विक निर्पिशय महत्वहीनेशु आकाशादिशु तत्त अर्थ उपलब्धा क्यों तो, निर्पिशय महत्व नहीं है आकाश आदि में साय महत्व है निरपय महत्व नहीं है ऐसा आकाश आदि में भी वो अर्थ यहां मिला हुआ है माने नित्यत्व आदि बोलते हैं नहीं आय का आदि नित्य दे उनको निरपिशय साथ महत्व न होने पर भी नित्यादि आता है तो उसमें क्यों नहीं माना नित्यत्व आदि एक कहा बता पंद्री टिप्पणी में थे ब्रह्म पदार्थ अनुपक्रमा चाह ब्रह्म पदार्थ ऊन उपनिषदो अनुप्रमात्ते हैं ब्रह्म पदार्थ से ऊना मैने बिना रहित उपनिषद का आरंभ हुआ है आत्मा भी इदमे एक अग्रे आसत मान्य किंचनिषद में आत्मा शब्द से उपक्रम हुआ है ब्रह्म ब्रह्मशब्द से है नहीं ब्रह्मशब्द वहाँ भी नहीं ब्रह्म पदार्थ ऊन बिना ब्रह्म पदार्थ के बिना उपनिषदों को बार उपनिषद का उपक्रम हुआ है यहां आत्मा भाई भी इदमेकाग्रे आसीत नान्य किंचषद यहां से आरंभ हुआ है ब्रह्म ब्रह्मशब्द है ही इन्हें शुरू एकीका में एक बोला था ब्रह्म पदार्थ ऊन उपनिषद अनुकोबार ऊना है ब्रह्म पदार्थो न है ना ब्रह्म पदार्थो नोपनिषदो ब्रह्म पदार्थ से बिना ब्रह्म पदार्थ के बिना उपनिषद का उपक्रम हो रहा है ये बताया टीका में ये कहा था ना कि आत्मा वै इदमेक आसित यदि आत्मा अद्वितीय होगा आत्मा कोई अद्वितीय रूप से उपक्रम हुआ है उपनिषद में ब्रह्मशब्द है वहां ब्रह्म, ब्रह्म पदार्थ अनुपक्रमाच्छ ब्रह्मशब्द का उपक्रम है ही नहीं मंत्री भी टिप्पणी हो ब्रह्म ब्रह्मपद के अर्थ के बिना ही आत्मा शब्द से आरंभ किया गया है, में कहते है। ये कहा आत्मा ही तो संसार सुअविद्या संसारती स्विद्या एक ही आत्मा ही है आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जितने शुद्ध बुद्ध गुप्त आत्मा है ये सिद्ध हुआ इसलिए क्या होगा एक जीव बात सिद्ध हो जाएगा।, जाएगा ये कहते हैं एवं आत्मा एवं सुअविद्या अपने अज्ञान से संसार को प्राप्त होता है एक ही आत्मा है और So, विद्या मु और अपने ज्ञान से मुक्त होता है अयम पक्ष अप्रस्फुटिक यही पक्ष एक बाद एकजीव स्पष्ट हो जाता है यह। या आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है आत्मा ही है ये सिद्ध हो जाता है तो यही होगा एक बाद सिद्ध हो जाता है आत्मा मान जीव एवं से आत्मा एक स्व अविद्य या अपने अज्ञान से संसार को प्राप्त होता है और सो दी या मुझे थे और अपने ज्ञान से मुक्त होता है भी ये यहां स्पष्ट किया गया ये दृष्टि में बताया 16 सत्र की टिप्पणी 16 में कहते हैं प्रतीचो निर्विशेषत्व आदि रूपा प्रतीत माने प्रत्येक आत्मा निर्विशेष आदि सिद्ध होने पर एक सिद्ध होगा एक जीव होती जाते हैं में का जीव मतलब एक जीव आधात्मा का एक जीव बात सिद्ध हो जाता है एक यदातु अब आगे की व्याख्या करेंगे मंत्र में था ये स इंद्र ये स रुद्र ये वर्ण इत्यादि जो भी था ये स इंद्र ये प्रजापति ये ब्रह्मा ब्रह्म इंद्र ये प्रजापति ये सर्वे देवा यहाँ पर ये तो प्रत्येगात्म पर था ये प्रत्येगात्मा ही ये सब था आगे ईमानी से पंचमहाभूता भूत नहीं भूत बना हुआ ब्रह्म बना हुआ है अब दूसरी व्याख्या प्रज्ञानं ब्रह्म का दूसरी व्याख्या करना चाहते हैं यदा तो जब ऐसी व्याख्या करो इमें च पंच महाभूता यहां से लेकर के प्रज्ञानं ब्रह्म तक जलेंगे मंत्र में जो इमान पंच महाभूता यहां से आरंभ करके इन च पंच महाभूता तत्पदार्थ शोधार तत्पद का अर्थ शोधन के लिए मैंने ये ब्रह्म ये इंद्र ये प्रजापति तुम पदार्थ का शोधन था उस अर्थ की व्याख्या करती थी का अब तत्पदार्थ शोधन के लिए इमच पंचमहाभूतानी आदि देखना है एक यदा इमं पंचमहाभूतानी आरभ्य यहां से लेकर तत्पदार्थ शोधनार्थ तत्व पदार्थ शोधन के तो लिए व्याख्या व्याख्या करेंगे प्रज्ञान ब्रह्म का व्याख्या करने जाते हैं उठित तत्पदार्थ शोधन अनतर तत्पथ के के अनतर वाक्य कथनाथम प्रज्ञान ब्रह्म तत्पद का अर्थशोधन अनुसार वाक्य बनाने के लिए प्रज्ञान ब्रह्म बोल दिया द्याखें द्याखें कहा यदि वाक्य व्याख्या की व्याख्या करना कहा अठारह की टिप्पणी में कहा अखंड वाक्य अर्थ अखंड वाक्य अर्थ करने के लिए ये प्रज्ञानम ब्रह्म बोलना ये कहा अच्छा अत्र पक्ष है ये जो द्वितीय पक्ष में तत्पदार्थ शोधित करना में प्रज्ञानम ब्रह्मा करते समय में इस पक्ष में अत्रत्य प्रज्ञान शब्द यहां आया हुआ प्रज्ञान ब्रह्म में आया व प्रज्ञान शब्द और प्रज्ञान से नामधे प्रज्ञा और प्रज्ञान से नामधेय में प्रज्ञान शब्द है दोनों प्रज्ञान शब्द से क्या लेंगे प्रत्येगात्मा हो ब्रह्म तो यहां आई है द्वितीय पक्ष में ये यहां जो प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान शब्द से और प्रज्ञान से नामधेयानी पूर्व मंत्र में जो था उस प्रज्ञान का होता होगा जो प्रज्ञान वह ब्रह्म ऐसा अर्थ आ जाएगा कहा अत्र ब्रह्म शब्द जगत का उपलक्षित चैतन्य होगा और यह जो प्रज्ञानम ब्रह्म में आया हुआ महावाक्य में आए वो ब्रह्म शब्द से क्या लेना प्रज्ञान शब्द से तो प्रत्येगात्मा हो गया दोनों प्र... प्र... में प्रज्ञान शब्द से इस मंत्र में आए वो प्रज्ञान ब्रह्म का प्रज्ञान से प्रत्येगात्मा पूर्व मंत्र प्रज्ञान से नामधे भवन में आए वो प्रज्ञान का भी प्रत्येगात्मा किंतु ब्रह्म शब्द क्या ले कहते हैं अत्रत्य जो अच्छा अत्र शब्देन चाहिए में इस के द्वारा जगत कारणतन जगत कारण जगत कारण उपलक्षित होगा चैतन्य जगत के बनाने वाला चेतन सिगद कारण द्वारा उपलक्षित चेतन के एक उपलक्षित ततस्त लक्षण इतर व्यापक ततस्थक्षण जगत का तो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा किंतु तो ब्रह्म का बोध हो ही जाएगा स्वरूप लक्षण है तटस्थ लक्षण इसके द्वारा बोधि मानना एक तस्मात इसलिए तस्मात इसलिए क्या करना जो तस्मात प्रज्ञानं ब्रह्म में आए हुआ तस्मातिक जाते हैं तस्मात यस्मात प्रज्ञानम ब्रह्म बोला शब्द से क्या ले तस्माद उभयोग निर्विशेष सत्य चित्रवृत अविशेषा तस्मात का अर्द होगा दोनों ये दोनों निर्विशेष है चेतन भी उपय दोनों इसलिए ब्रह्म है सिद्ध हो जाएगा प्रत्यात्मा भी निर्विशेष है वो भी निर्विशेष है वो ये भी ये चेतन वो भी चेतन ये सिद्ध होगा ये तस्मात का अर्थ भाषिक था तस्मात प्रज्ञान ब्रह्म कहा था उसका अर्थ यह आएगा प्रज्ञान से ब्रह्म तो उपदेश है किम इस प्रज्ञान को ब्रह्मत्व को उपदेश कर दिया यानी जीवात्मा को तुम ब्रह्म हो बोल दिया क्या सिद्ध होगा इससे क्या फल मिलेगा ये शंका मैंने प्रज्ञान से ब्रह्मत्व उपदेश है इसको ब्रह्मत्व को उपदेश किया तुम ब्रह्म हो कहा इससे क्या सिद्ध होगा यदि अशंक ऐसे शंका उत्तर देते हैं तस्से निर्विशेष तत्वादि को प्रज्ञान अभी मनुष्यत्वादि रूप पाया हुआ है तो प्रत्येगात्मा किंतु ब्रह्म रूप से कथन कर देने से क्या होगा निर्विशेष सब की सिद्धि होगी विशेष रूप से नहीं मैं निर्विशेष में ज्ञान होगा ब्रह्म कहने पर ब्रह्म नहीं कहेंगे तो मैं मनुष्य हूं विशेष रूप से पाया जा रहा कहते हैं नो प्रज्ञान से ब्रह्मत्व उपदेश किम सिद्ध थी ब्रह्मत्व उपदेश किया प्रज्ञा प्रज्ञानात्मक हो इससे क्या सिद्ध होगा तथा तस् होते प्रज्ञानात्मक हो निर्विशेषत्वादि कम सिद्धति निर्विशेषत्व से महत्वादि सिद्ध होगा यदि फलितार्थ कथन फल व्याख्यम इसके रूप में व्याख्या करना है प्रत्यस्त मिति जब इसमें सारे भेद नष्ट हो जाएंगे शरीर आदि से अतिरिक्त तो होगा उसका अनुभव क्या होगा निर्विशेष रूप से, से पाया जाएगा अभी विशेष रूप में है मैं मनुष्य हूँ पुरुष हूँ स्त्री हूँ ये विशेष रूप में पाए जा रहा है कि इसको हटाएंगे सारे प्रत्यस्थ मित्र सर्वोपाधि कहा सारे उपाधि हटाने पर उपाधि इसमें लगे हैं ये उपाधि घटाने पर विशेष मृत जाएगा आप सविशेष नहीं होता एक यही चिंता होगा कहा इसलिए प्रत्यक्ष मित्र इत्यादि कहना चाहते हैं अन्य समान पाद ही पूर्व पर्व दोनों में समाधि हो जाएगा यह कहा तो वास्तव में कहा था तदे तत् प्रत्यस्थ मित्र धर्म कहा जो ब्रह्म है है प्रत्यक्ष में तो सर्वोभाग का यहां भी सारे उपाधि रहित करना वहां भी सारे उपाधि रहित करना वहां माया उपाधि है और यहां अंत करना उपाधि है उपाधि विशेषम सब ऐसे होते हुए निरंजनम उपाधि रहित माया रहित निर्बलम निष्क्रियम उसका काल में निर्बल पाया जाएगा इसको मल रहित और निष्क्रिय पाए जाएगा उपाधि रहित करके देखने का शांत पाया जाएगा जब मन के दायरे से अलग हो जाएगा तो शांत है ऐसा पाया जाएगा एक पाया जाएगा अद्वय होगा येति नेति के द्वारा सर्व विशेष का अपोह के द्वारा जानने योग्य होगा नीति नेति के द्वारा इतर व्यावृत्ति के द्वारा जानने योग्य होगा सर्व अपोह करके इतर व्यावृत्ति करके जानने योग्य होगा और सर्व शब्द प्रत्यय अगोचरम किसी शब्द और किसी ज्ञान का विषय नहीं बनने वाला होगा क्योंकि मन बाणी का विषय नहीं होना है कोई भी ज्ञान कोई भी शब्द का विषय नहीं बनेगा का उस काल में आप तो शब्द का विषय बन रहा है अयम देवदत्त है के तो शब्द तो का विषय बना हुआ है ज्ञान का विषय बना हुआ है किंतु उपाधि हटाने के बाद ऐसी स्थिति होगी किसी का का। शब्द का विषय नहीं बनेगा शब्द जन में ज्ञान का विषय भी नहीं बनेगा ऐसा होगा इत्यादि कहा टीका से देखो उपाधि विशेषम कहा प्रत्यक्ष सर्वोपाधि विशेषम जितने भी उपाधि है सबसे रहित स्वरूप पाया जाए माने कैसा होगा उपाधिकृत कर्तृत्व भोक्तृत्व दुखित्व आदि विशेष उसे रहित हो जाएगा उपाधि के कारण से आया हुआ इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व दुखित्व आदि है ये सारे धर्म मन के थे कर्तृत्व भोक्तृत्व दुखित्व सब उसके साथ तादाद न करेंगे इसमें आरोपित था कि उपाधिकृत कर्तृत्व भोक्तृत्व दुखित्व विशेष अब नहीं होगा हो जाएगा सब नष्ट हो जाएंगे साथ शोधित करने पर यह स्थिति होगा ये तस्य पुरुषार्थ तो वही करना उपाधि का नाश करना ही पुरुषार्थ है, है। तो उपाधि के धर्म को लेकर के अपने को संसारी मान के बैठा हुआ है पुरुषार्थ तस् पुरुषार्थत्व में का प्रतीक कोई आप आत्म रूप में पौधे पुरुषार्थ है एक मानना चाहते हैं शांतम क्या होगा उपाधि भेद से रहकर तो शांत हो जाएगा उथल पुथल समाप्त हो जाएगा यही फल है उसका शांतम का शांत तृप्तम परमानंद रूपम एक शांत अर्थ तृप्त परमानंद स्वरूप हो जाएगा ऐसा हो रहा है निर्विश निर्विश निर्विशेषत्व माना रहा आत्मा जो है निर्विशेष है वास्तव में सविशेष नहीं यह औपाधिक है मैं मनुष्य हूं कहना बिल्कुल गलत है निर्विशेष है ये शरीराज से बिल्कुल अलग विचार से देखिए शरीराज से अलग डाल में तो विशेष रूप से नहीं नहीं पाया जाएगा निर्विशेष आत्मा नहीं है नहीं भी भी नहीं कह सकते निर्विशेष रूपाया जाता है तो निर्विशेष कैसे करते हैं इसमें प्रमाण देते हैं निर्विशेष शब्द मान महा प्रमाण है नेति नेति के द्वारा जिसका ज्ञान कराया जाता है इतर व्यापृति से परिचय कराया जाता या है यह अमुघ करके नहीं विशेष होता तो यह अमुघ करके बोला जाता तो यह पुस्तक है विशेष है पुस्तक शब्द से कहा जाए किंतु निर्विशेष के लिए कोई विशेष शब्द है नहीं तो विशेष शब्द से कहा नहीं जाएगा तो क्या करना होगा इतर की व्यावृत्ति करते में से ज्ञान हो जाएगा नेति नेति नीति नीति के द्वारा एक आवासी में नेति नेति सर्व विशेष अपोह सम्दित नीति न यति करके जितने भी विशेष का अपोह करने पर उस अपोहा के माध्यम से जान योग्य होता है परिचय प्राप्त होता है इतर व्यावृत्ति के माध्यम से परिचय प्राप्त होगा ऐसा सर्व शब्द प्रत्ययोचरंग जितने भी शब्द हैं और शब्द ज्ञान है दोनों का विषय नहीं है यह आत्मा ऐसा है ऐसा आत्मा प्रत्येका सिद्ध होगा शोधित करने पर ऐसा सिद्ध होगा क्यों तो कहा सर्व सर्वशब्द प्रत्योग क्यों कहा यह तो बात वो निवर्तन थे अपराप अनुसार ऐसा आया है आनंद भ्रमण विद्वान विभेदिक इत्यादि आया कैत्र यह तो बात जिससे बाणी वापस हो जाती है वाणी अपने भक्तव्य जो विषय होगा उसको घेरने के लिए जाती है जिसमें घेर न पा करके वापस हो जाती है और मन के सही वाणी ऐसा कहा या सभी इंद्रियों का विषय नहीं सिद्ध हो जाएगा प्रधान मल्ल निवरहण न्याय होता है प्रधान मल्ल को जीत लिया तो सब को जीता हुआ होता है क्योंकि हमारे इंद्रियों में सबसे बड़े दो ही हैं मन बाणी ये भूत भविष्य वर्तमान दूर सभी को विषय बना सकते हैं बाकी इंद्रिय भूत को विषय नहीं कर सकते भविष्य को विषय नहीं कर सकते दूरस्थ वस्तु को विषय नहीं कर सकते संबद्ध वर्तमान उन चक्ष चार्य जी ने न्याय पुष्पांचल लिखा है बाकी इंद्रियों की स्थिति यह है विषय के साथ संघर्ष होना सा चाहिए और वर्तमान होना चाहिए तब दिखेगा वर्तमान दीवार के पीछे क्या विषय हमको पता नहीं है वर्तमान भय विषय कंतु ज्ञान नहीं है संबद्ध होना चाहिए इंद्रिया का विषय भी होना चाहिए कभी तब कभी संबद्ध है सामने है कंतु इंद्र का विषय नहीं होता ज्ञान नहीं होता संबद्धतम वर्तमान तथा गृहते चपुरा चुरादि इंद्रिय के द्वारा ज्ञान के लिए दो चाहिए किंतु तो मन और वाणी की दोनों की आवश्यकता नहीं है इंद्रिय के संबंध होने पर भी ज्ञान होता है भूत काल में विषय का ज्ञान हो रहा है हम बात करते हैं ऐसे राजा थे वो राजा थे बात करते हैं हम भूत को विषय बनाते हैं भविष्य को ऐसा होगा ऐसा होगा बनाते हैं पाणी से दूरस्थ स्वर्ग आदि के भी हम पानी से विषय बना रहे हैं स्वर्ग नरक आदि की चर्चा करते हैं वाणी में बड़ी शक्ति है वैसे मन में सोचने की शक्ति वही शक्ति है जहां गई वाणी गई वहां मन पहुंचा हुआ होता है इसलिए ये दोनों का निराकरण करने, करने से सारे इंद्रिया निराकृत हो जाते हैं किसी इंद्र का विषय में यह सिद्ध होगा इस तरह से ये रेति रेति के द्वारा सर्व विशेष अपोह अपोहा सभी विषयों के त्याग के द्वारा निवृत्ति के द्वारा जानने योग्य है सर्वश्त प्रत्ये अगोचर में किसी भी शब्द और ज्ञान का विषय नहीं ऐसा आत्मा सिद्ध हो जाता है ये एक टीका में होते हैं ये तो बात निवर्तन दे आनंदम ब्रमण विद्वान निर्विशेषानंद मानव यह स्मृति निर्विशेष आनंद में प्रमाण जिससे ऐसा कैसा आनंद है आत्मा आत्म आनंद कहते हैं जिसमें मन वाणी की विषय नहीं होता ऐसा आनंद है निर्विशेष आनंद है। मन वाणी के विषय विषय आनंद जो होगा सविशेष होगा मन का विषय बनता हो आनंद अथवा णी का विषय बनता हो और विशेष होगा किन्तु तो ये ये तो निवर्तन करने के बाद में आनंद विद्वान बोला ऐसा आनंद कैसा होगा निर्विशेष होगा यही प्रमाण है निर्विशेष आनंद है आत्मा में इसमें प्रमाण है यही वाक्य बा, प्रमाण है कहा टीका मैं कह रहे मनु एवं भूत से प्रज्ञान से कथम सर्वज्ञाधि स्तंभांत नाना हित इस प्रकार का निर्विशेष आत्मा एक शंका है आत्मा निर्विशेष है फिर ब्रह्मा से लेकर के तीनके तक ये सारे विशेष कैसे बनता है वो आत्मा निर्विशेष है अस्तृष्टि के पहले वो एक ही आत्मा ही है फिर ब्रह्मा से लेकर के तीनका तक इतने बड़े से लेकर छोटे तक सारे के सारे कैसे बनता है ये निर्विशेष से सविशेष कैसे बना ये अभी सविशेष रूप में पाया जा रहा है न मनुष्य को परिचय दे रहा है ये कैसे बनता है शंका एवं भूत निर्विशेष स्वरूप जो आत्मा है इसका साथ की टिप्पणी कहा एवं सामान्य विशेष विशेष भी नहीं सामान्य विशेष सामान्य दोनों से उसमें जाति भी नहीं विशेष भी नहीं दोनों से रही आत्मा निर्विशेष नि सामान्य निर्विशेष आत्मा फिर प्रज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसमें कथम सर्वज्ञा सर्वज्ञा अधिक सर्वतम्मा विधवेदा सर्वज्ञ से लेकर के तम्ब तक सर्वज्ञ मैंने ईश्वर कहा जाता है उसको कभी विशेष कैसे बना हुआ ईश्वर सर्वज्ञ ईश्वर होता है तंभवन तिनका आदि छोटे छोटे जीव जंतु तक ये नाना प्रकार के नाम कैसे मिला उसको ये शरीर आदि कैसे मिला नाम कैसे मिलता है ये शंका आगे निर्विशेष में सविशेष कैसे बना ईश्वर से लेकर के छोटे छोटे जीव तक कैसे हो सकते व्यवहार कैसे होता है शंका आ गई इसके उत्तर में कहते हैं नानाविध उपाधि संबंध भिन्न भिन्न उपाधि के कारण भिन्न भिन्न नाम प्राप्त किया उसने में वो नाम रूप से रहते भिन्न मिनय उपाधि के कारण भिन्न मिन नाम जैसे जब किसी नाटक आदि दिखाते हैं अथवा लीला आदि दिखाते हैं तो भीतर में जो इसमें नृत्य दिखाने वाले जो कलाकार जो होंगे सबके सब अलग अलग नहीं होते हैं पोशाक बदल के आया फिर भीतर गया फिर दूसरा पोशाक बदल के आया इसी करते दर्शकों के सामने दिखाते हैं तो कभी हम उसको राम कहते कभी सीता कहते हैं जैसा देश बना गया है उसको हम मानते हैं क्या है उपाधि के कारण से भिन्न भिन्न नाम मिल गया कार्य भी भिन्न भिन्न करते उस काल में राम के जब आएगा तो उसमें राम की स्थिति में राम का, के कार्य करेगा सीता के समय में सीता के काम करेगा ऐसा हो जाता है ऐसे यहां भी है कहना चाहते हैं नाना भी उपाधि संबंध आदि नाना प्रकार की उपाधियां हैं उसके संबंध से ईश्वर सर्वज्ञ से लेकर के स्तंभ तक नाम प्राप्त करता है वही निर्विशेषा उपाधि का स्वतः नहीं है स्वतः तो निर्विशेष ही है कहा जाता है विशुद्ध तद माने वो प्रज्ञान ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म है प्रज्ञान ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म तज्ञान वो प्रज्ञान है तत्माने प्रज्ञान अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञान उपाधि संबंध है देखो माया में मल्य सत्व प्रधान अविद्या और शुद्ध सत्व प्रधान अविद्या दो प्रकार की अविद्या की चर्चा है शुद्ध सत्व प्रधान जो अविद्या है माया उसके संबंध से ईश्वर नाम प्राप्त करता है वही निर्विशेष उपाधि है वो शुद्ध सत्व प्रधान माया उपाधि है उसको लेकर के ईश्वर नाम प्राप्त करेगा सर्वज्ञादि धर्म प्राप्त हो जाता है उस व्यवहार में आता है और मलिन सत्व को लेकर जीवादि का प्रयोग होगा ये बोलना चाहते हैं क्या क्या बन जाता है वो तत्त उपाधि को लेकर के तत्मल प्रज्ञान प्रज्ञान निर्विशेष प्रज्ञान अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा उपाधि संबंध अत्यंत विशुद्ध पर क्या है शुद्ध सत्व प्रधान जो माया है उसके उपाधि के वो माया रूपी उपाधि के संबंध से ईश्वर सर्वज्ञ संयम होती सर्वज्ञ हो जाता है माया के कारण माया उपाधि के कारण वो निर्विशेष आत्मा सर्वज्ञ रूप कहलाता है और ईश्वर संज्ञा प्राप्त करता है सर्वज सबको जानने वाला होता है माया के कारण से वो उपाधि के कारण से अपना निर्विशेष होते हुए सविशेष हो गया उपाधि के कारण से ईश्वर नाम वाला हो जाता है कहा शुद्ध प्रज्ञा तीन नंबर की जो लिया प्रज्ञा मैंने माया नाम का शुद्ध प्रज्ञा जो उपाधि है मैंने शुद्ध सत्व प्रधान जो माया है अविद्या है उसको उपाधि के कारण से सर्वज्ञ नाम प्राप्त करता है ईश्वर नाम प्राप्त करता है यह कहा ठीक है विशुद्ध उपाधि संबंध अविशेष है कि विशुद्ध सत्व उपाधि दोनों में है अंतरिया में भी है ईश्वर में भी है मंडी सत्य तो जीव में है अंतर्यामी तो अभी जीव कोटि बने आया हिरण्य गर्भ बनेगा तब जीव होगा अंतरयामी होने पर भी विशुद्ध उपाधि संबंध अभिशेष है कि विशुद्ध उपाधि संबंध अंतर्यामी और हिरण्य गर्भ आदि में समान होने पर वही उपाधि होने पर भी अंतर्यामी हिरण्य गर्भ प्रजापति नाम सर्वज्ञात फिर भी ये तीनों में सर्वज्ञर से भेद आ जाता है विशुद्ध उपाधि वही माया ही उपाधि है सत्य उपाधि विशुद्ध सत्य प्रधान माया है होने पर भी ईश्वर तो से इनमें भेद आ जाता है हिरण्य गर्भ में माने इसमें अंतर्यामी में हिरण्य गर्भ में प्रजापति परस्पर भेद दिखता है कुछ विलक्षणता फिर भी है क्या विलक्षणता है बताना चाहते हैं कहते हैं सर्वसाधारण व्याकृत जगत बीज प्रवर्तकम नियंत्रित अंतर्यामी संयम भवती कहा सर्वसाधारण जो अव्याकृत जगत है सबके लिए प्राप्त होने वाला जो अभ्याकृत अवस्था का जगत है नाम रूप अभी आया नहीं ऐसा जगत है सबके लिए वो थोड़ी ठूलीभूत होने दिन दिन दिन तो के बाद भिन्न भिन्न रूप से भोग करेंगे किंतु वह सबके लिए कारण है वो सर्वसाधारण अध्यात्म जगत का बीज जगत रूपी बीज जगत के बीज के प्रवर्तक होने के कारण प्रवर्तक होने से प्रवर्तन करके नियंत्रण करता है जब वो जो सर्वज्ञ परमात्मा जब नियंत्रण करता है बीज रूप से जगत बनाने के लिए नियंत्रण करता है तो अंतरियामी संज्ञा वाला हो जाता है चार की ट्रिप्पणी में कहते हैं सर्वान प्रति भोग्यत्व में समानम सर्वसाधारण जो अव्याकृत माया जिसको बोलते हैं सबके लिए भोग्य है सभी रूप शब्द स्पर्श रूप रसगंध में प्राप्त होने वाली है उसके उतना में भोग मिलना है तो सभी के लिए भोग्य हुई हमारे पूर्वजी उसी को भोग के गए हम भी वही भोग रहे हैं हमारे आगे आगे की पीढ़ी वही भोगने वाले हैं ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पांचों को तो भोगना है ये माया का कार्य ये इसी रूप में भोग करना है माया को सभी का भोग्य वस्तु एक ही है एक ये सर्वान क्षिपण का सर्वां प्रति भोग्यत्व समानम सर्वसाधारण सर्वसाधारण करते सबके लिए समान है भोग्य रूप से सभी जो भी प्राणी होंगे शब्द स्तर से रूप रंधे इन्हीं का भोग करते हैं वही माया का वही कार्य है उसी का भोग करना सब जिसने कहा भाष्य ने सर्वसाधारण जो अभ्याकृत अवस्था में भोग सर्वसाधारण भोग होना है शब्द रूप से उसका जो अव्याकृत अवस्था में फूलीभूत नहीं हुआ उस अवस्थ में पड़ा हुआ जगत का बीज रूप में उसका प्रवर्तक जो चेतन है उसके नियंता करने से उस बीज रूप जगत के नियंत्रण करने वाला होने से अंतयान संज्ञा नहीं होती अंतयान संज्ञा प्राप्त करता है तदेव व्याकृत जगत बीजभूत बुद्धियात्मा विमान लक्षण धीरे वही प्रज्ञान जो होगा जो प्रज्ञान निर्विशेष प्रज्ञान वही कृत जगत की बीजभूत अवस्था है हैूलीभूत होने की तैयारी में जगत उसको बीजभूत कौन होगा बुद्धिया बुद्धियात्माभिमान लक्ष्मण जो महातत्व में अभिमान करने वाला हो रहा है समष्टि बुद्धि में सूक्ष्म पुंज में अभिमान करने वाला हिरण्य गर्भ हो जाता है समष्टि अंतग्रम में अभिमान करने वाला होगा जब हिरण्य हो जाता है संजय नाम होता कहा बुद्धि का अर्थ करते हैं पांच गोटेपन कहा समि समष्टि बुद्धि में अभिमान करने, करने, करने वाला माने समष्टि अंतकरण में अभिमान करने वाला जब होगा वो हिण कर्मणाम प्राप्त का कोई ये तो कोई निर्विशेष आत्मा है उस उपाधि के कारण से ऐसा हो जाता है ठीक है व्याकृत सर्वजगत कारण समि बुद्धौ आत्मत्वाभिमाने लक्षण उपाधि रहस आत्मत्वाभिम एव लक्षण उपाधि रहस्य तथ इत्यादि सर्व जगत के कारण जो होगा समि समुद्र जगत का कारण क्या है समि बुद्धि है सूक्ष्म शरीर से फूल सा उत्पन्न होना है ऐसा समष्टि बुद्धि है वो बुद्ध हो आत्मत्व अभिमान आत्मत्व का अभिमान करने वाला है हिरनगर में कहा प्रज्ञा ऐसे उसने ये कहा व्याकृत एक आठ में टिप्पणी में कहा व्याकृत प्रतीक, प्रतीक रूप है प्रतीक रूप में है टीका नहीं टीका के लिए प्रतीक है मान्य तो मंत्र का भाष्य का प्रतिनिधि तदेव व्याकृत का था व्याकृत का व्याकृति प्रतीक रूप है व्याकृत व्याकृत प्रतीक रूप पाठा पुस्तक है अन्य पुस्तकों में प्रतीक के रूप में दिया व्याकृत शब्द को यहां पे टीका के रूप में डाल दिया अन्य पुस्तकों में व्याकृत शब्द को प्रतीक रूप में भाष्य प्रतीक बनाया हुआ है अच्छा अगे आगे कहते हैं तदेव अंतर अंड उद्भूत प्रथम शरीर उपाधि मत विराट प्रजापति संयम भगवत वही जब हिरण बना हुआ था वही जो तथ्य जो ना हमेशा निर्विशेष प्रज्ञान वही निर्विशेष प्रज्ञान ही अंड उद्भूत प्रथम शरीर उपाधिमत अंड ब्रह्मांड जो उद्भूत ब्रह्मांड हो स्थूलीभूत ब्रह्मांड होना है वो कौन प्रथम शरीर होगा विराट उसमें मानी वही प्रज्ञान जब स्थूल शरीर में जब अभिमान करता विराट नाम प्राप्त करता है और उसके भीतर में तो जो विराट के भीतर में छोटे छोटे सृष्टि के लिए तैयारी करने वाला अभिमान करता है तो प्रजापतिधाम प्राप्त करता है इत्यादि ठीक है आप देखें अंड उपाधि का विराट ब्रह्मांड उपाधि वाला जो प्रज्ञान है उसको विराट कहेंगे है तो प्रज्ञान है वो विशेष है किंतु जो ब्रह्मांड में जो अहमता करता है तो विराट नाम प्राप्त कर जाता है ठीक है तद अंतर्भूत प्रथम शरीर उपराधि में प्रजापति उस विराट के भीतर में है प्रथम शरीर व्यष्टि शरीर में उत्पत्ति के लिए कारण तो बन जाता है अभिमान करता है तो प्रजापति नाम प्राप्त करता है एक नवपुटिप्पण में कहा अत्र तद अंतर्भूत उद्भूत पाठांतर अंतर्भूत तद अंतर उद्भूत कहीं पाठ मिलता उद्भूत पाठ है एक तद उद्भूत तद उद्भूत आगे फिर आगे जाकर के ब्यि शरीरों में भेद है तद उद्भूत अग्नियादि उपाधि देवता की संयम भवती फिर वही जो अंतरामी है उद्भूत अग्नियादि व्यस्टी रूप से शरीर में अभिमान करेगा अग्नि आदि देवता नाम प्राप्त कर जाता है तत्व लेना हमेशा उद्धि विशेष परमात्मा ऐसा अच्छा ठीक है तस्मात अंडाद उद्भूता इमें अग्नियादिनाम उपाधया समि भागाध कहा उस अंड से उत्पन्न हुआ है विराट संजय जिसको बिली थी वही अंध है ब्रह्मांड है उससे उत्पन्न हुए हैं उद्भूता इमे अग्न्यादि आदि नाम उपाध्याय अग्नि देवताओं की जो अधिष्ठान है उपाधिया बाम उपाध्याय ये जो अग्नि देवताओं की इमे उपाध्याय उपाधियां है बाघादि देवता समस्टिगा समस्ती बाग आदि वो हिरो विराट उत्पन्न हुए थे समस्ती बागादी कहा तद उपाधिवत प्रज्ञान अग्निदि देव उस उपाधि वाले जो प्रज्ञान होगा उस प्रज्ञान विशेष प्रज्ञान को ही क्या क्या अग्नि आदि देव कहेंगे भागादि में अग्न करेंगे कारण अग्नि आदि देव हो गए कोई कोई हो गया देवता दिखी कहा सारा वही तो हो जाता है उपाधि के कारण सब बताया आदिशब्दे न आदिशब्द दिया होगा तब तो अग्न आदि देवतादि समय होती अरे तथा विशेष शरीर उपाधिशु अभी देवतादि संयम भवती तद उद्भुत अग्नि आदि उपाधि देवतादि संयम बहती वहां देवतादि में आदि है उस आदि शब्द से क्या लेना है बोलना चाहते हैं आदि शब्द है ना बेष्टि बाघ आदि अभिमान में गृहंते असुरादय से और बेष्टि आदि शब्द ना बेष्टि जो बाघ आदि है एक एक शरीर में रहने वाले बाघ आदि अभिमान करने वाले आदि ये लेंगे और गृहंत और असुरादय से देवतादि देवता और आदि से असुर भी लिया जाएगा सिद देवता बोला था यहां अशुभ भी लिया जाएगा आदि से ये कहा दस की टिप्पणी ने कहा व्यष्टि बागादी अभिमानी उन्होंने प्रसिद्धा प्रमाता रहा बागादि का अभिमानी प्रमाता प्रसिद्ध ये बताया तथा इस प्रकार कहते हैं तथा अच्छा आदि शब्द आदि शब्द में व्यस्टिश व्यक्ति मनुष्यादि शरीर उपाधिशु मनुष्यादिज्ञा वही प्रज्ञान निर्विशेष प्रज्ञान पेष्टि जो मनुष्यादि एक एक शरीर में आने पर क्या होगा मनुष्यादि नाम वाला प्राप्त करता है ये शरीर पर अभिमान करने के कारण मनुष्य हो गया होगा आई वो निर्विशेष प्रज्ञान इसमें अनुमान कर गया इस उपाधि के कारण मनुष्य कालाया वास्तव में मनुष्य नहीं हो तथा इत्यादि कहा तथा विशेष शरीर उपाधिषु अभी विशेष शरीर ये मनुष्यादरीर आदि शरीर तत् शरीर में अभिमान करते कारण विशेष प्रज्ञान नाम प्राप्त करता है, है। तो विशेषशरी उपाधिषु अभी अतिशे क्या अभी अनम तत्त संयम होती जैसे जैसे उपाधि है वैव न्ञा प्राप्त करता है वास्तव में निर्विशेष है वही वही नाम प्राप्त कर जाता है जैसे जैसे पोशाक पहना वैसे वैसे वहां लीला में नाम प्राप्त कर जाता है ऐसे यहाँ जैसे उपाधि वैसे नाम प्राप्त कर करना है वास्तव में जो लीला में वो राम सीता बनने वाले दादा सीता है वो कोई अलग नाम का व्यक्ति है गांव का बालक है कोई तो विशेष नाम प्राप्त किया राम सीता रावण आदि जो भी नाम प्राप्त कर रहे हैं वो पोशाक के कारण से पोशाक उतारा फिर पूर्व रूप उठा ऐसे यहाँ किया अपी के अनातर तत्व संयम भवती है अपी के आगे अलग वही वही नाम वाला हो जाता है तत्त्व पिंडों में अगमान करने से वही वे नाम यहाँ मनुष्य में मनुष्य पिंडों में विमान करने से मैं मनुष्य हूँ बोल रहा है ये उपाधि हटाएगा मनुष्य बोलने का अधिकार नहीं रहेगा इसमें यदि विचार से उपाधि को हटा अपना स्वरूप देखेगा मनुष्य नहीं बोल सकता ये उपाधि है उपाधि में जुड़ने के कारण उपाधि का नाम से अपना उपसंग्रह इस प्रकार उपसार करते हैं तो सारा वही हुआ है है निर्विशेष तत्त उपाधि के कारण से तत्त नाम वाला हुआ है वही बना हुआ है उपाधि के कारण इसलिए कहते का हैं ब्रह्मादि कहा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतु तत्त नाम रूप लाभ हो वो जो ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म उसका ब्रह्मा हिरण्य से लेकर के स्तंभ पर्यंत से तीन के तक क्रीड़ा बोलते हैं वो भी एक उपाधि लेकर के बोला है तीन बड़े से बड़े से लेकर छोटे से छोटे तक तत्त नाम रूपला लाभ नाम और तत्त आकार उसी को प्राप्त हो रहा है नाम रूप उसी को लाभ हो रहा है उपाधि है वो उपाधि के नाम और उपाधि दोनों उसी में गया ऐसा का तत्त नाम रूप जो जो नाम वाला उपाधि होगी और जो उपाधि जैसे आकार की होगी वही आकार हाँ। मैं इतना लंबा चौड़ा हूं कहता है आकार को लिया रूप को लिया मेरा यह नाम है नाम अपना नाम उपाधि का नाम उपाधि की आकृति वाला हो जाता है उपाधि के कार से माने व्यवहार वैसा चलता है कहा टीका अत्र एवं शेष ये ब्रह्मादि स्तंभ पर्यत से पहले एवं लगा देना पाठ करते एवं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यत से ऐसा पाठ बनाना ये बोलते हैं भाष्य में जो ब्रह्मादि से पहले एवं शब्द जोड़ देना टीकाकार बोलता है एवं ब्रह्मादिंब इत्य इस प्रकार ब्रह्म से लेकर के तम बतक ऐसा आता आएगा तो सांख्य जीवा नाम ये नाना तो नानात्म चाहे सांख्या अधीन है ऐसा माना है जीवों के अनेक माना है सांख्या प्रज्ञान को अनेक नहीं माना आप कहते हैं प्रज्ञान अनेक हुआ नाम रूप के कारण से नाम रूप के कारण प्रज्ञान अनेक नाम प्राप्त करता है आप बोलते हैं जीव को बोला प्रज्ञान को नहीं बोला क्योंकि आप प्रज्ञान है नहीं जीवी तो है सांख्यादि में सांख्यादी उन्हें जीव जीवाना में बनाना तो उचित थे जीव को ही कहा प्रज्ञान को तो कुछ चर्चा नहीं है सांख्या आदि में उच्च ग्यारह नंबर की टिप्पणी में कहा ईश्वर अनुग्रवाद उन्होंने ईश्वर को माना ही नहीं है निरश्वर सांख्य है ये कातिल सांख्य निरश्वर है इसलिए जीव को ही नाना माना है अनेक माना है उपाधि को लेकर नाना नहीं माना जीव स्वयं दाना है ऐसा माना है और अन्य जीव ईश्वर नाना तुम तुम, तो जगत कारण तो ता, अन्यथा और अन्य मतलब तार की जो नैयाय का जीव भिन्न है और जीव ईश्वर भिन्न है भिन्ना जीव भिन्न है और नाना है जीव नाना है मानते हो और जगत कारण तो अन्यथा अन्यथा भी आओ और जगत के कारण अन्य अन्य भी आपने तो जगत के कारण एक ही बताया प्रज्ञा उन्होंने अन्य कोई परमाणु जगत काग मानता है कोई प्रवाण को मानता है कोई शून्य को मानता है भिन्न भिन्न माता है जगत ही कारण मानने में भिन्न भिन्न मत है तो, तो प्रज्ञानी जगत का कारण कैसे बना अब तो प्रज्ञान को ही मान रहे हैं ये शंका है ना मानो सांख्यादिवीर जीवाने में नाना तो मुझे सांख्यादीवीर द्वारा जीवों को ही नाना माना गया है प्रज्ञान नाना नहीं माना उन्होंने जीव को कहा और अन्य अन्य लोगों ने जीव ईश्वर नानात्म जीव और इस भेद माना है और जीव अनेक माना है नैया आदि ने जगत का तो जगत के कारण के विषय में आपने तो प्रज्ञानी जगत का कारण बोला सिद्ध किया किंतु जगत का कारण तो अन्यथा अन्यथा भी आओ अन्य अन्य प्रकार से भी बताते हैं कोई परमाणु से जगत का कारण मानते हैं कोई प्रधान को मानता है कोई शून्य को मानता है भिन्न भिन्न कारण मानते हैं ऐसा तत्कथम एक नाना रूपत्व आपके मत से एक ही ब्रह्म नाना रूप कैसे हो गया अन्य मतों में भिन्न, भिन्न भिन्न माना हुआ है इस अंका का तदेव च एक तदेव वही प्रज्ञान एक ही प्रज्ञान है जो तो आत्मा भी ये मगे आशी देखवाद शुरू हुआ था और प्रज्ञान ब्रह्म में जो समापन हुआ वही जो प्रज्ञान है तत् मने प्रज्ञानम एव एक ही है नाना प्रश्न एक ही है तदेव चल एकम सर्वोपाधि भेद निम्नम सारे उपाधि भेद से विशिष्ट है सारे जितने उपाधि में विशिष्ट हुआ है एक ही है वो सर्वे प्राणी भी तार्किक सर्व प्रकार में ज्ञाते सारे प्राणियों के द्वारा सभी तार्किकों के द्वारा जाना जाता है सब प्रकार से प्रज्ञान को जाना जाता है किंतु मनुष्यदि रूप से जाना जाता है वो प्रज्ञान है किंतु मनुष्यदि रूप से जानते हैं सारे तार्किक लोग ही मानते हैं प्रज्ञान को ही जानते हैं किंतु ना मिट्टी को ही जानना घट रूप से जानते हैं जानना तो सभी मिट्टी को ही हो मिट्टी का ही बनना है घट और तो कुछ आई नहीं मिट्टी को ही जानना किंतु घट रूप से जानना जानते उसी को है सब एक तदेक तदेव एकम सर्वोपाधि भेद बिंदम सारे उपाधि विशिष्ट होकर के सर्वे प्राणी भी तार्किक सारी प्राणी और तार्किक विद्धिमान जितने भी द्वारा सर्व प्रकार में ज्ञान के विकल्प कह चाहेगा सभी प्रकार से जाना जाता है नाना प्रकार से विकल्प मनुष्य है पशु है पक्षी कहे वो प्रज्ञान को क्या है प्रज्ञा वो तो भिन्न भिन्न करके बोल देते हैं जैसे मिट्टी से घट सकोरा पराई क्या क्या बन जाता है तो घट आदि रूप से जाने जानते ही है मिट्टी को ही जानते हैं सब वहां मिट्टी ही है सब ऐसा ही एक सर्व प्रकार क्षेत्र नंबर की कहते हैं देव तीर्य मनुष्यादि रूपे जानते उसी तो प्रज्ञान वैसा किंतु प्रज्ञान रूप से नहीं जानते हैं रूपांतर से जानते हैं देव तेरे मनुष्य जी देवता मानते हैं कोई देवता रूप से जानते हैं पशु रूप से जानते हैं मनुष्य भी रूप से जानते हैं हाई तो प्रज्ञानी हो प्रज्ञानी सृष्टि से पहले प्रज्ञान था प्रज्ञानी है एक कहाते हैं अस्मिन अर्थ प्रमाण इस विषय में वही एक ही है और भिन्न भिन्न प्रकार से वही जाना जा रहा है यही इसमें एक प्रमाण देते हैं मनुस्मृति का प्रमाण देते हैं एतम एके बदंत्यग्निम मनु मंदे प्रजापतिम इंद्रम एके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम ऐसा कहा है मनुस्मृति में एकम इसी प्रज्ञान जो ब्रह्म परमात्मा है एक ही परमात्मा है इसको एके अग्निम बदंती कुछ लोग अग्नि शब्द से कहते हैं इसको या अग्नि बोलते हैं भाई परमात्मा है जिस भावना जैसी बनी उस रूप से बोलते हैं अग्नि कहते हैं कुछ मनुम अन्य प्रजापति अन्य लोग बोलते हैं मनु कहते हैं इसको मनु अन्य अन्य लोग मनु कहते हैं इसको यही परमात्मा है किंतु मनु रूप से मानते हैं और कुछ प्रजापति करके मानते हैं इसको एक यही परमात्मा वही प्रजापति के से मानते हैं प्रजापति कहते हैं कुछ लोग इंद्रम एक है कुछ लोग इंद्र कहते हैं इसको परमात्मा को हाई एक ही वो प्रज्ञान है उसको इंद्र शब्द से कहते हैं और अपरे प्राण कुछ लोग प्राण माने हिरणनगर में बोलते हैं कुछ लोग प्राण कहते हैं कुछ लोग और अपर ब्रह्म कुछ लोग ब्रह्म करके बोलते हैं इसी को ब्रह्मशा शास्त्र ब्रह्म करके बोलते हैं माने हाय वही भिन्न भिन्न नामों से बोलते हैं जैसे जैसे आकृति में पहुंचे वही आकृति से उसको बोलते हैं हाई वही पश्चिम है एक ही वस्तु वो प्रज्ञानी है ऐसा था। इस प्रकार एक मंत्र का अर्थ सामान्य हो गया आगे एक मंत्र है आज वो पूरा होने वाला नहीं है यही रखते हैं सत्ता ओम बंग में मन से प्रतिष्ठिता मनोमे प्रतिष्ठित आदि सत्यं कृतमारेना चंद सत्यक्ता अवतुम् अवतु वक्ता ओ दो दिन अबकाश रहेगा